देश मानव का वास्तविक स्वरूप भारत सरकार बधाई की पात्र है कि उसने 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित एवं स्वीकृत कर भारत के युवकों के समक्ष स्वामी विवेकानंद को उनके आदर्श के रूप में स्थापित किया है इस अवसर पर सारे भारत में सभाओं एवं समारोहों भाषणों एवं लेखों आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जीवनी एवं उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार हुआ था स्वामी जी के संदेश के राष्ट्र निर्माण समाज सुधार एवं चरित्र निर्माणकारी पक्ष पर विशेष बल दिया गया था ये सारे संदेश वस्तुतः स्वामी जी के मूलभूत आध्यात्मिक संदेश के ही विभिन्न पहलू हैं स्वामी जी के राष्ट्रोत्थान विषयक उपदेशों की महानता एवं उनकी वर्तमान काल में प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए भी ऐसे बहुत कम व्यक्ति ही हैं जिन्होंने उनके मौलिक आध्यात्मिक संदेश की ओर दृष्टिपात किया है या उसे गहराई से समझना चाहा है लेकिन स्वामी जी का आध्यात्मिक संदेश उनके राष्ट्र के प्रति आह्वान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तथा जिस प्रकार स्वाधीनता के तीस वर्ष बाद देर से ही सही राष्ट्र ने उनके राष्ट्रोत्थान के सिद्धांतों को स्वीकार किया है उसी तरह कभी न कभी हमें उनके मूलभूत आध्यात्मिक दर्शन को भी स्वीकार करना होगा स्वामी विवेकानंद का संदेश स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है मेरा संदेश कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है वह है मानव जाति को उसके देवत्व की शिक्षा देना तथा यह बताना कि उसे जीवन के प्रत्येक स्तर पर किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाए इस संक्षिप्त संदेश का विस्तार हम विवेकानंद साहित्य के दस खंडों में तथा इसकी व्यवहारिक अभिव्यक्ति स्वयं उनके जीवन में पाते हैं इस संदेश के दो भाग हैं प्रथम मानव को देवत्व की शिक्षा देना तथा द्वितीय उसके अभिव्यक्ति के उपाय बताना प्रथम पक्ष सैद्धांतिक है द्वितीय व्यवहारिक राष्ट्र निर्माण समाज विकास चरित्र निर्माण आदि संदेश के उत्तरार्ध से संबंधित है लेकिन पूर्वाध के सैद्धांतिक पक्ष को समझे बिना हम उनके दूसरे व्यवहारिक पक्ष के महत्व को हृदयंगम नहीं कर सकते मानव के देवत्व की भूमिका के रूप में पाश्चात्य चिंतकों के मानव के स्वरूप विषयक विचार जानना आवश्यक है पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार मानव का स्वरूप मात्र बायोलॉजी के अनुसार मानव का जातिगत नाम होमो होमोस्पिन्स है वह एक ऐसा विशेष पशु है जिसमें सेरेब्रम नामक मस्तिष्क का वह भाग जो बुद्धि तथा आत्म चेतना से संबंधित है अन्य जानवरों से अधिक विकसित है वैज्ञानिक दृष्टि से यह मानव अन्य पशुओं की अपेक्षा स्वचालित क्रियाओं तथा एस्टिंग द्वारा सबसे कम मात्रा में परिचालित होते हैं प्राणी मात्र के इस सिद्धांत को कि मानव एक पशु विशेष है लगभग सभी पाश्चात्य मनुष्यों ने स्वीकार किया है तथा वे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार इस पशु के अन्य पशुओं से विशेषता दिखाने का प्रयत्न करते हैं पुरातन पाश्चात्य दार्शनिक एरिस्ट्राटल मानव में राजनीतिक चिंतन की क्षमता होने के कारण उसे पॉलिटिकल एनिमल या राजनीतिक पशु कहते हैं अमेरिकन विचारक बेंजामिन फ्रैकलिन के अनुसार मानव यंत्रादि का निर्माण करने में समर्थ होने के कारण टूल मेकिंग एनिमल है पाश्चात्य मनुष्यगण मानव को शरीर एवं मन का एक संघात मात्र मानते हैं इन्हें विक्रमशः सोम सोमा तथा साइकी फी साइक कहते हैं जो एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कुछ लोग मन को प्राधान्य देते हैं तो अन्य दूसरे शरीर को अधिक महत्व देते हैं आधुनिक भौतिकवादी विशेषकर चिकित्सा शास्त्र के विद्वजन मेडिकल मटेरियलिस्ट्स मानव को आर तथा डीएनए नामक रासायनिक परमाणुओं एवं अणुओं से निर्मित एक अत्यंत पेचीदा मशीन मानते हैं तथा मानव की समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को चुंबकीय तथा विद्युतीय तरंगों एवं रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम ही समझते हैं उनके मतानुसार मानव के मन में उठ रहे शुभ शुभाशुभ विचार तथा भावनाएं मस्तिष्क से उसी तरह पैदा होती है जिस तरह शरीर की विभिन्न ग्रंथियों से रस पैदा होते हैं आधुनिक विश्व की विचारधारा को अत्यधिक प्रभावित करने वाले दार्शनिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक फ्रायड ने भौतिकवादियों के ऊपर युक्त सिद्धांत को स्वीकार कर उसके आधार पर अपना मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है मानव शरीर क्रियाओं द्वारा प्रचालित एक यंत्र है साइकोलॉजिकली ड्रिवेन होम मशीन जिसकी शारीरिक आवश्यकताएं विशेषकर यौन सुख की पूर्ण होनी चाहिए मानो एक कामुक पशु सेक्सुअल एनिमल है जो काम एवं आत्मसंरक्षण की प्रमुख वृत्तियों प्रवृत्तियों द्वारा प्रचालित होता है अगर उसकी काम वृत्ति को विकसित एवं संतुष्ट नहीं किया जाए तो मानव मन में विकृतियां कॉम्प्लेक्सेज पैदा हो जाती है यह फ्राइड का मत है अतः उनके मनोविश्लेषण का लक्ष्य एक स्वस्थ मानव का विकास करना है तथा तन रूप समाज का गठन करना है जो यौन प्रेरणाओं का दमन न करे विख्यात समाज शास्त्री काल मार्श ने भी मानव के स्वरूप को समझने में अपना विशेष योगदान किया है उनके अनुसार मानव एक सामाजिक पशु है लेकिन अन्य पशुओं से उसमें एक विशेषता है कि जहाँ पशु अपने को अपनी क्रियाओं से भिन्न नहीं जान सकता वहीं मानव अपने को अपनी क्रियाओं से भिन्न जान सकता है इसे वे स्वाधीन चेतन क्रियाशीलता प्री कॉन्शियस एक्टिविटी की संज्ञा देते हैं मानव को प्रचालित करने वाले कुछ स्थायी हेतु यहाँ आहार तथा मैथुन शारीरिक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं लेकिन इनके अतिरिक्त सामाजिक प्रभाव द्वारा निर्मित ईर्ष्या लोभादि सापेक्ष कारणों द्वारा भी वह प्रचालित होता है वह अपनी सभी इंद्रियों द्वारा उनके विषयों को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है मार्स के अनुसार मानव तभी तक मानव कहला सकता है जब तक वह सक्रिय रूप से अन्य मानवों प्रकृति तथा जगत के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता है इसके अभाव में वह पशुतुल्य या रोगी मानव हो जाता है इसके साथ ही मार्स आर्थिक हेतु को अपने सिद्धांत में विशेष महत्व देते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार मानव का स्वरूप भारतीय मनुष्यों ने मानव की परिभाषा एवं पशु से विशेष तत्व स्पष्ट रूप से प्रकट किया है आहार निद्रा भैम चमान में तशु भी नाणाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषो धर्म से हीना पशु अर्थात आहार निद्रा भय और मैथुन मानव एवं पशु में समान रूप से विद्यमान है मानव में धर्म विशेष है अगर धर्म न हो तो मानव पशु के तुल्य ही है ये धर्म दो प्रकार के कहे गए हैं शंकराचार्य अपने गीता भाष्य में कहते हैं द्विविधो ही वेदोक्तों धर्मः प्रवृत्ति लक्षना, लक्षण निवृत्ति लक्षणस वर्ण तथा आश्रम के शास्त्रोक्त विधि एवं निषेधों का पालन करते हुए अर्थ एवं काम की पूर्ति का प्रयत्न करना प्रवृत्ति धर्म कहलाता है एवं विधि निषेधों का अतिक्रमण कर परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना निवृत्ति धर्म कहलाता है मोक्ष का यह भारतीय सिद्धांत एक अन्य दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक मानव यही नहीं प्रत्येक प्राणी वास्तविक रूप से एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है जो देह और मन से भिन्न है स्वामी विवेकानंद इस आत्मा को वास्तविक मानव की संज्ञा देते हैं इन दोनों का संबंध कठोपनिषद में एक रथ के रूपक की सहायता से बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है आत्मानम रथिन विद्धि शरीरम रथमेव बुद्धि तो सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमे च इंद्रिया हयानाहु विषयासु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्ते त्याह मनीषिण अर्थात आत्मा को रथी तथा शरीर को रथ जानो बुद्धि सारथी है मन लगाम तथा इंद्रिया इस रथ के घोड़े हैं जो विषय रूपी मार्ग पर विचरण करते हैं आत्मा इंद्रिय एवं मन को संयुक्त रूप से मनुष्यगण भोक्ता करते हैं श्री रामकृष्ण के अनुसार जिसे अपने चैतन्य स्वरूप का ज्ञान हो गया है वही मनुष्य या मानहुष है इसी संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन है कि मानव तभी तक मानव है जब तक वह अंत प्रकृति तथा बही प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है